यदि मछुए के तुम वेदांत सिखलाओगे तो वह कहेगा हम और तुम दोनों बराबर हैं तुम दार्शनिक हो मैं मछुआ हूँ इसमें क्या अंतर तुम्हारे भीतर जो ईश्वर है वही मुझ में भी है हम यही चाहते हैं कि किसी को कोई विशेष अधिकार प्राप्त न हो और प्रत्येक मनुष्य की उन्नति के लिए समान सुविधे हों सब लोगों को उनके भीतर स्थित ब्रह्म तत्व संबंधी शिक्षा दो